कठोप कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के अठारहवे मंत्र का विचार प्रारंभ हुआ था पंद्रह सोलह सत्रह इन तीन मंत्रों में नचिकेता के द्वारा पृष्ठ आत्म तत्व ज्ञान का साधन बताया गया अब जिस आत्मस्वरूप के ज्ञान का साधन पूर्व में बताया गया उस आत्मस्वरूप का साक्षात उपदेश करने की इच्छा से यमराज जी ने नचिकेता से कहा न जायते मियते वा विपश्चित बभुव कचिद अजो नित्य शाश्वतो यम न हन्यते हन्यमाने शरीरे नीरे से नचिकेता के द्वारा पृष्ठ आत्म तत्व का उपदेश यमराज्य प्रारंभ कर रहे हैं आत्मा भाव विकारों से रहित निर्विकार है इस रूप में आत्मोपदेश अठारहवें मंत्र में यमराज्य ने किया है निर्विकार चेतन ही आत्मा का स्वरूप है जायते अस्ति वर्धते विपरिणामते अपीयते विनश्यति यह छह भाव विकार बताए हैं आपस्तम्भ ने आचार्य आपस्तम्भ जी ने उसमें से आदि जो जन्म रूप विकार हैं और अंतिम जो मरणात्मक विकार हैं इसका निषेध श्रुति न जाएते मृतवा विपश्चित इससे कर रही है विपस्चित शब्द का अर्थ है आत्मा च्यर्थ तो होता है मेधावी मेधावी हैं प्रकृतो नचिकेता के जिज्ञास्य आत्मस्वरूप विषयक मेधावान तो नचिकेता के जिज्ञास्य आत्मस्वरूप विषयनी मेधा का मतलब हुआ ब्रह्मनिष्ठा अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध जिसे हैं वह विपस्चित शब्द से ग्राह्य हैं वो ब्रह्मनिष्ठ हैं तो ब्रह्मनिष्ठ की अहंता ब्रह्म में स्थित होने के कारण निर्विकार आत्म स्वरूप में स्थित होने के कारण विपस्चित शब्द का अभिप्रेत अर्थ होगा निर्विकार चेतन चेतनात्मा और उसमें उपाधिभूत कार्यक्रम संघात के जन्म मरणादि विकारों का आरोप उपहित तो आत्मा में होता है जैसे जपाकुसुम की लालिमा का आरोप जपाकुसुम उपहित तो स्फटिक में होता है स्फटिक शुक्ल होता है लाल नहीं होता लेकिन जपा कुसुम रूपी उपाधि का जो लालिमा धर्म है वह आरोपित होता है समीपवर्ती स्फिक में ऐसे ही जन्मादि विकार आत्मा के हैं आत्मा के नहीं हैं उपाधिभूत कार्यकरण संघात के हैं और उपाधिभूत कार्यकरण संघात में विद्यमान जन्मादि विकार सन्निहित उपहित आत्मा में प्रतीत होता है, आरोपित होता है, और उन कार्यक्रम संघात के साथ आविद्यक संसर्गाध्यास के कारण आत्मा में प्रतीयमान अविद्यक दृष्टि से जन्म मरणादि जो विकार है उनका तत्वतः निषेध श्रुति कर रही है अज्ञानी औपाधिक जो जन्म मरणादि है उन्हें आरोपित न समझ करके वास्तविक ही अहम अर्थ आत्मा के समस्त हैं तो श्रुति कहती है कि तत्वतः आत्मा का जन्म नहीं होता आत्मा स्वरूपतः उत्पन्न नहीं होती है न जायते, यानी नोत्प्यते विपश्चित तत्वतः यानी वस्तुतः वस्तुतः आत्मा का जन्म नहीं आत्मा की उपाधि हो तो शरीरादि का जन्म है और उसका आरोप आत्मा में होता है और ऐसे मृत्यु भी विपश्चित शब्द तो आत्मा की कभी नहीं होती है मृत्यु होती है शरीर की और शरीर की मृत्यु का आरोप आत्मा में होता है इसलिए उस आरोपित तो जन्म मरणादि का निषेध प्रथम पाद के द्वारा हुआ विपस्चित न जायते मृत यानी न जायते न मियते न तो जन्म है न तो मृत्यु है विपस्चित की आ, और ये जो है उत्पत्ति एक प्रकार से दूसरे से होती हैं और एक स्वयं से होती है ऐसे दो प्रकार हैं तो उसमें से कहा जाता है दोनों प्रकार का निषेध किया जा रहा है नायत बभुअ क्रियापद का इधर भी अन्वय करना अयम यानी विपश्चित विपश्चित यानी आत्मा कुतस्चित कारणांतरात न बभूव किसी कारणांतर से आत्मा उत्पन्न नहीं हुई है न बबुआ कुछ भी उसमें विकार नहीं आया है और कहा कारण नहीं हुआ तो स्वतः हुआ होगा तो न बब हुआ स्वतः भी उसमें किसी प्रकार का कोई स्वरूप में परमार्थत परिवर्तन नहीं होता है बदलता नहीं है न तो परत जन्म है आत्मा का न तो स्वतः जन्म है इसीलिए कहते हैं अजो नित्य वह अज है, कारणांतर से भी जन्मा नहीं है तो अभी जन्मा नहीं है इस कारण वह है जन्म रहित है और नित्य है का मतलब विनाश रहित है नियत से जो उपक्रम किया था उपसंगारण नित्य है अविनाशी है शासव तो अयम पुराण इससे बताया जा रहा है यद्यपि प्रथम जो विकार जन्म अंतिम जो विकार मृत्यु है इन दोनों के निषेध से पतित न्याय से बीच वाले चारों का निषेध हो जाता है तो भी श्रुति अपने मुख से भी बता रही है बाकी चारों का निषेधत अयम शाश्वत ऐसा अनु ये जो विपश्चित है यह शाश्वत है इससे बताया जा रहा है अपक्षय और विपरिणाम का अभाव अयम विपश्चित शाश्वत शाश्वत का अर्थ हैं विपरिणाम तथा अपक्षय नामक जो विक्रियाएँ हैं चौथी और पांचवी उनसे रही था वो बदलता नहीं है और क्षीण भी नहीं होता है आत्मा उपचय अपचय रही था जो अशाश्वत वस्तु होती है वह विपरिणत होती है और क्षीण होती है अशाश्वत शरीर आदि जन्म के समय जैसे रहते हैं ऐसे ही हमेशा नहीं रहते उसमें विपरिणाम भी होता है विपरिणाम है पूर्व अवस्था का परित्याग पूर्वक अवस्थान्तर का उत्तर अवस्था का ग्रहण उपादान इसे विपरिणाम कहा जाता है शरीर शिशु अवस्था को छोड़ता है बाल्य अवस्था को धारण करता है बाल्य अवस्था को छोड़ता है अवस्था को धारण करता है अवस्था को छोड़ता है वृद्धावस्था को धारण करता है ये हैं पूर्व अवस्था का परित्यागपूर्वक उत्तर अवस्था का उपादान रूप विपरिणाम जैसे शरीर में होता है ऐसे आत्मा अपनी पूर्व अवस्था को छोड़ता हो और अवस्थान्तर को ग्रहण करता हो ऐसा नहीं है ऐसा जो होता है उसे कहा जाता है विपरिणामी तो आत्मा विपरिणामी नहीं है उसमें विपरिणामात्मक विकार नहीं है और जो विपरिणामी होता है वह क्षीण होता है अपक्षय नामक विकार से भी युक्त होता है अशाश्वत शरीरादियों में ये दोनों बातें दिख रही है विपरिणाम भी और वी वी पूर्वक अपक्षय भी ऐसा पूर्वक अपक्षय जो अशाश्वत वस्तुओं में रहता है आत्मा अशाश्वत नहीं है अपितु शाश्वत है शाश्वत होने से अशाश्वत वस्तु में रहने वाले विपरिणाम तथा अपक्षय नामक विकार से रहित है ये शाश्वत शब्द बता रहा है। और अयम पुराण इसमें अयम शब्द परामर्शक है प्रकृतात्म वस्तु का ही यह पुराण है का मतलब हमेशा नया ही रहता है पुरापि नव एवं जो सावय पदार्थ है उत्तर उत्तर नये नये होते हैं वे उत्तरोत्तर नए नए होते जाते हैं अवयों का उपचय होता है तो बढ़ते हैं तो बढ़ने से माना जाता है उनमें नया अपन आ गया पहले जैसा था ऐसा नहीं रहा तो ये जो अपराण वस्तु होती है सावय वस्तु होती है शरीरादि वे जन्म के अनंतर एक तो हैं करके भासती हैं और फिर उनके अवयवों का उपचय होता है उपचय होने से नया पनसा उसमें प्रतीत होता है ऐसा जन्म अनंतर भावी अस्तित्वपूर्वक अवयों का उपचय रूप जो वृद्धि है वह होती हैं सवयो पदार्थों में ये दोनों जन्मानंतर भावी अस्तित्व रूप विकार और अवयों का उपचय रूप वृद्धात्मक विकार देखा जाता है सवयो पदार्थों में आत्मा निरवय होने के कारण उसके अवयों का उपचय नहीं होगा और अज होने के कारण जन्म अनंतर भावी अस्तित्व रूप विकार उसका नहीं होगा उसका तो स्वतः सत्ताकत्व रूप स्वरूप है वो सदरूप है जन्म अनंतर भावी अस्तित्व तो उसका नहीं है वो विकार कोटि में आता है उस प्रकार का विकार कार्य का होता है आत्मा वैसा नहीं है जन्मानंतर भावी विकार न होने से जन्मानंतर भावी विकार पूर्वक होने वाला अवयवों का उपचय रूप जो वृद्धि है तद्वान भी नहीं है इसे पुराण शब्द से कहा जा रहा है यानी अस्तित्व तथा वृद्धि रूप विकार द्वय का निषेधक पुराण शब्द है आत्मा में विपरिणाम और अपक्षय का निषेध करता है शाश्वत पद न जाये ते जन्म का निषेध करता है न मियते विनाश का निषेध करता है इस प्रकार ये न जायते से जन्म का निषेध नियते से विनाश का निषेध और शाश्वत पद से विपरिणाम तथा अपक्षय रूपी चौथे और पांचवे विकार का निषेध और दूसरे तथा तीसरे का निषेध पुराण शब्द से ऐसे छे विकार होते हैं उन छे विकारों से रहित आत्मा है इसे इन शब्दों से कहा गया तो निर्विकार होने से ही वो शरीरे हन्यमाने न हन्यते शस्त्र से शरीरादि रूप उपाधिका विनाश किए जाने पर भी आत्मा का विनाश नहीं किया जा सकता नयनन छिन्नती शस्त्राणि, नयनन दहति पावक इत्यादि गीता कहती हैं कि आत्मा शस्त्रादि से छिन्न विच्छिन्न करने योग्य नहीं है वो शरीरादि शस्त्रादि से छिन्न विच्छिन्न हो सकते हैं अग्नि उसे जला सकता है जल गीला कर सकता है हवा उड़ा करके ले जा सकती है लेकिन ये आत्मवस्तु को न तो जल गीला कर सकता है न तो वायु उड़ा करके कहीं ले जा सकती है न तो पृथ्वी इसको छिन्न विछिन्न कर पाती है ये यहाँ पर कहा गया न जो नित्य नीरे इसी प्रकार का व्याख्यान भगवान भाष्यकार इस मंत्र का कर रहे हैं भाष्य देखिए है। न जायते नोत्प्य मियते वे न मियते च उत्पत्तिमतो वस्तु नो अनित अनेक विक्रिया तो जो अनित्य उत्पत्ति मान वस्तु हैं उसमें तो अनेक विकार देखे जाते हैं जन्मादि छह विकार देखे जाते हैं इन छह विकारों में से हैं, तासाम आद्यन्ते जन्म विनाश विनाशलक्षण विक्रीए आत्मनी प्रतिषिध्ये तो इह यानी इस मंत्र के प्रथम पाद में न जायते मियते वाँ विप्चि ये जो प्रथम पाद है इस मंत्र का इसमें इन अनित्य वस्तु में रहने वाले छह विकारों में से प्रथम तथा अंतिम जन्म विनाश रूप विकार हैं इनका निषेध किया जा रहा है इन दो विकारों का तो यह आत्मनि प्रतिषिध्य प्रथमम तो प्रथम पाद में ऐसा क्यों ये कर रहे हैं तो कहते सर्व विक्रिया प्रतिषेधार्थम तो प्रथम तथा अंतिम विकार का निषेध होने से मध्यवर्ती पतित न्याय से चारों विकारों का भी निषेध हो जाएगा इस अभिप्राय से इन दो आदि तथा अंतिम विकार का निषेध न जाएते वा इत्यादि से किया गया सर्व विक्रिया इस पर टिप्पणीकार लिखते हैं एक नंबर में कि अनेक स्फुटतर निषेधेन कथम शाश्वतादीप तद्विक्रिया प्रतिषेधा प्रत्येर इति यावत् तो ये प्रथम तथा अंतिम विकार का निषेध किया जा रहा है समस्त विक्रियाओं का प्रतिषेध करने के लिए ये जो कहा तो कहते शाश्वत तथा पुराण इन शब्दों से मध्यवर्ती चार विकारों का निषेध यद्यपि किया जा रहा है लेकिन वे निषेध के वाचक शब्द न होने से शाश्वत पद निषेध का वाचक नहीं है पुराण पद निषेध का वाचक नहीं है जैसे न जाए में निषेध के वाचक नकार का प्रयोग है नए का न मिययते में नए का निषेध के वाचक प्रयोग है तो उनसे स्पष्ट रूप से ये जन्म अनंतर भावी अस्तित्वपूर्वक वृद्धि का निषेध पुराने शब्द से एवं अपक्ष तथा विपरिणाम इन दो का निषेध शाश्वत पद से स्पष्ट रूप से कैसे होगा इसे दिखाने के लिए पहले जन्म तथा विनाश का स्पष्ट निषेध किया जा रहा है आत्मा में यह यहां पर कहा अथवा आगे दो नंबर टिप्पणी आएगी उस समय उसे पढ़ेंगे फिर तो ये लिखते हैं सर्व विक्रिया प्रतिषेधार्थम न जायते मृत विपश्चित शब्द कार्थ करते हैं भास्कर भगवान मेधावी यानी मेधावी।, मेधावी को यहाँ पर विपश्चित क्यों कह रहे हैं यद्यपि निषेध तो करना है नचिकेता के जिज्ञास आत्मवस्तु में विकारों का नचिकेता का के द्वारा पृष्ठ है आत्मा मेधावी को नहीं पूछा है नचिकेता ने येय प्रेते विचिकित्सा मनुष्य इससे और अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् नचिकेता ने मराज जी से आत्म विषयक प्रश्न किया विपस्त विषयक यानी मेधावी विषयक नहीं किया और यहां विपस मेधावी में जन्मादि विकारों का निषेध करेंगे तो उत्तर वाक्य में एक प्रकार से निर्विकार बताया जा रहा है मेधावी को जिसका नचिकेता के द्वारा पृष्ठ वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं है इसलिए यहाँ विपस्चित शब्द का अर्थ उत्तर वाक्य को प्रश्न के अनुरूप दिखाने के लिए आत्मा करना होगा इसी दृष्टि से कहते मेधावी को विपस्चित शब्द का अर्थ मेधावी इसलिए किया जा रहा है कि वह मेधावी का जो स्वरूप है मेधावी के अनुभव से श्रुति से और युक्ति से मेधावी का स्वरूप नचिकेता का जिज्ञास जो आत्मा है तदात्मक ही है उसका मेधावी के स्वरूप की ही नचिकेता को जिज्ञासा है इस दृष्टि से यहाँ पर लिखते हैं कि अविपरिलुप्त चैतन्य स्वभावत्वात्त मेधावि ऊपर से जोर देना मेधावी अविपरिलुप्त चैतन्य स्वभाव है स्वभाव शब्द का अर्थ है स्वरूप चैतन्य शब्द का अर्थ है आत्मा दष्टुर्दृष्टे विपरीलोपो विदे अविनाशिवाद इत्यादि श्रुति ये बताती हैं कि आत्मा की स्वरूपभूत जो दृष्टि है यानी चैतन्य है वह अविपरिलुप्त है उसका विलोप नहीं होता नित्य दृष्टि स्वरूप है वो नित्य चैतन्य रूप है इसलिए अविपरिलुप्त चैतन्य हो गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से बताया गया ब्रह्म आत्मा उसी को याज्ञवल के जी ने कहा कि वह नहीं दृष्ट दृष्टि परिलोप विद्यता यानी नित्य दृष्टि रूप आत्मा कहो या सत्य ज्ञान कहो तो अभिपरिलुप्त चैतन्य है स्वरूप स्वभाव यानी स्वरूप जिसका उसे कहा जाएगा अभिपरिलुप्त चैतन्य स्वभाव वो मेधावी ऐसा है मेधावी के मेधावी का अपना अनुभव मय के रूप में अविपरिलुप्त चैतन्य ही चैतन्य विषय की है वो अपने आप को अविपरिलुप्त चैतन्य स्वरूप ही समझता है हाँ, हाँ, हाँ, तो इसलिए कार्यक्रम संघात में रहने पर भी कार्यक्रम संघात मैं हूँ ऐसा उनका अनुभव नहीं है अभी तु तो उनका अपना स्वयं के विषय का अनुभव है कि मैं अभी परिलुप्त चैतन्य स्वरूप हूँ और श्रुति भी कहती है ब्रह्मवेद ब्रह्म भगवती और युक्ति बताती हैं जिसकी अहंता जहाँ है वह तदात्मक ही है अज्ञानी की अहंता कार्यक्रम संघात में रहती है शरीरादि में रहती है इसलिए अज्ञानी शरीरादि रूप है और ज्ञानी की अहंता मेधावी की अहंता पाँचों कोषों से अभ्यंतर जो अंतर्यामी है, शुद्ध ब्रह्म है, उसे विषय बनाती है उसमें रहती है इसलिए ज्ञानी कार्यक्रम संघात में रहने पर भी कार्यक्रम संघात में उसकी अहंता न होने से जहाँ अहंता है ब्रह्म में है इसलिए वो ब्रह्मरूप है और ब्रह्म है अविपरिलुप्त चैतन्य स्वरूप इसलिए विपश्चित शब्द का अर्थ निकलेगा अविपरिलुप्त चैतन्य स्वरूप मेधावी यानी वो आत्मा आत्मा को ही आत्मा समझता है मेधावी आत्मज्ञ होने से अनात्मा कार्यक्रम संघात को आत्मा नहीं समझता आत्मा को ही आत्मा समझता अर्णचिकेता को उसी आत्मा की जिज्ञासा है इसलिए जो नचिकेता के द्वारा पृष्ठ है उसी को यहां पर विपस्चित शब्द से कहा जा रहा है और उसी में जन्मादि विकारों का निषेध किया जा रहा है तो विपश्चित मेधावी अभिपरिलुप्त चैतन्य स्वभावत्वात्च नयां आत्मा कतचि कारभूव ना इसका इसकी व्याख्या है भाष्य में अय आत्मा आयम शब्द अय है प्रकृत अर्थ का परामर्शक है नचिकेता का जिज्ञास आत्मा कतचि कारणातरा न बूूव किसी कारणांतर से वह निष्पन्न नहीं हुआ तो कहा फिर स्वत ही निष्पन्न होगा तो निरवय होने से स्वतः निष्पत्ति भी उसकी नहीं है इस दृष्टि से कहते हैं कि स्वस्माच आत्मनो न बभू कश्चित अर्थांतर भूता। तो अपने आप से भी वह कुछ परमार्थत अपने स्वरूप से विलक्षण कुछ बना हो ऐसा नहीं अतो अयम आत्मा अजह तो जिस कारण से कारणांतर से भी निष्पन्न नहीं होता अपने आप से भी उसमें कोई विपरिणाम नहीं होता इसलिए वह अज है और नित्य हैं यानि अविनाशी हैं शाश्वतों का अर्थ करते हैं अपक्षे वर्जित अपक्षे नामक जो पंचम विक्रिया है उससे रहित यदवा इत्यादि जो दो नंबर टिप्पणी है शाश्वत पर तो यदवा आद्यंत निषेधस्य सर्व सर्वनिषेधार्थत्व भाषय दो इतरो कंठोक्तिया इति आशयन आह शाश्वत इत्यादि इदि तो न थे थे वाक मियते इसमें प्रथम तथा अंतिम विकार का निषेध विकारों का निषेध करने के लिए है आत्मा में ये दिखाना है कि कोई विकार नहीं है ये जो स्पष्ट करना है इसलिए श्रुति शाश्वत पद से पंचम विकार अपक्षय का और पुराण शब्द से वृद्धि नामक तीसरे विकार का अपने मुख से निषेध कर रही है ये टिप्पणी कार हैं। यदवा अद्यंत निषेध से सर्व निषेधार्थत्व भाषय प्रथम तथा अंतिम निषेध में समस्त विकार निषेधा निषेधार्थत्व को दिखाने के लिए दो इतरो इतर दो हैं तीसरा और पांचवा तीसरा है वृद्धि पांचवा है अपक्ष इनको कंठोक्तिया प्रतिषिध्य कंठोक्त श्रुति में प्रयुक्त शब्द से ही श्रुति में प्रयुक्त शब्द है कंठोक्त शब्द और उससे निषेध किया जा रहा है अपक्षय का निषेध शाश्वत से पुराण से वृद्धि का इति आशय इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने शाश्वत पद का अर्थ कर दिया अपक्षय वर्जित ये कहते हैं अब भाष्य में देखिए आगे वाला वाक्य यो ही अशाश्वत सो अपक्षीयते जो अशाश्वत है व्यतिरिक मुख से बताया जा रहा है शाश्वत शब्द से कैसे अपक्षय नामक विक्रिया का निषेध हो रहा है इसे व्यतिरिक मुख से कहा जा रहा है इसके लिए पहले शाश्वत से विपरीत जो अशाश्वत है उस उसका अपक्षय होता है करके कहा जा रहा है वैसा अशाश्वत में होने वाला अपक्षय शा, आत्मा शाश्वत होने के कारण उसमें नहीं होगा तो यो अशाश्वत सो अपक्षीयते अपक्षीयते सो और के बीच में तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं जो चौथे विकार का वाचक पद है उसे भी जोड़ देना चाहिए इसलिए कह रहे हैं कि विपरिणामी इत्यादि विपरिणामी यानी यह पद अपीयते के आदि में रहना चाहिए कि यो ही अशाश्वत सो विपरिणामी जो अशाश्वत है वह विपरिणामी है यानी विपरिणामात्मक विकार वाला है और जो विपरिणामात्मक विकार वाला है वह अपीय क्षीण होता है उसका विनाश होता है का मतलब यह निकला कि विपरिणाम और अपक्ष है। इन दोनों का शाश्वत पद के द्वारा अभाव बताया जा रहा है आत्मा में अयंतु शाश्वतो अतः अत अतएव तो अयंतु यानी ये प्रकृत आत्मवस्तु तो अशा अशाश्वत नहीं है शाश्वत हैं शाश्वत होने से विपरिणाम तथा अपक्षय इससे रहित होगा अशाश्वत के तरह विपरिणामी और अपक्षयवान नहीं होगा और अतएव पुराण यानी शाश्वत होने से ही पुराण है पुराण है का अर्थ है पूरा नव एवं पुराण शब्द की उत्पत्ति बताई वह हमेशा नूतन ही रहता है पहले नूतन रहता का मतलब एक रस रहता है वह वृद्धि युक्त नहीं है जो सवयव पदार्थ होगा शरीर थोड़ा अवयवों में उपचय होता है बढ़ जाता है तो पहले जैसा था ऐसा न हो करके अभी नया हो जाता है शिशु अवस्था में हस्तादी इंद्रिया जितनी छोटी होती हैं उतनी ही हस्तादी अवयव नहीं होते उनमें बढ़ते हैं तो शरीर भी पहले से अलग प्रतीत होता है नया सा प्रतीत होता है लेकिन ये आत्मवस्तु निरयो होने से हमेशा नई है यानी कि अवयवों का उपचय होने से नई प्रतीत हो रही हो इस दृष्टि से पुराण शब्द की उत्पत्ति करते हुए कहा कि पुरापि नव एव इति। आगे कह रहे हैं कि यो ही उपचय द्वारण अभि निवर्त्यते स इदानीम नवो यहांधि तद विपरीत आत्मा पुराणो वृद्धि विवर्जितर्थ तो जो अवय उपचय द्वारा अभिवर्तते तो अवय उपचय द्वारा का मतलब अवयों की वृद्धि से अवयों का उपचय करते वृद्धि को बढ़ने से अभिनि निर्वर्तित कुछ नया रूप धारण कर लेता है स इदानीम नव वह तो जिस सवयव वस्तु के अवयवों की अभिवृद्धि हो गई वह इस समय नया हुआ पहले नया नहीं था जैसे कुंभादि कहते यथा कुंभादि सवयव है वह कुंभकार के द्वारा वो शुरू में जैसे चक्र पे कच्चा घड़ा बनाया जाता है उतना ही नहीं रहता फिर वो पीट पीट करके बड़ा करता है उसे इसलिए अभी वृद्धि होती है इसकी तो कुंभादि जैसे नए हो जाते हैं वैसे ये आत्मा नहीं होता किंतु तद विपरीत आत्मा पुराण वह निरवय होने के कारण अवयवों के उपचित होने से इस समय नया हुआ ऐसा नहीं हमेशा नया ही है एक रस है वृद्धि विवर्जित तो पुराण शब्द का अर्थ निकलेगा वृद्धि नामक विकार से रहित वृद्धि विवर्जित तो इसमें चार नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं वृद्धि से पहले ये पद जोड़ देना चाहिए जन्म अनंतर भावी अस्तित्व विकार पूर्वक जो वृद्धि तदवर्जित ऐसा तो पूरा वाक्य पद ऐसा होगा जन्मानंतर भावी अस्तित्व विकार पूर्वक वृद्धि विवर्जित कौन अयम आत्मा यह आत्मा जन्म अनंतर भावी अस्तित्व रूप जो द्वितीय विकार और उस द्वितीय विकार पूर्वक होने वाला जो तृतीय विकार है वृद्धि उससे रहित है का मतलब दो विकारों का निषेध यहाँ किया गया द्वितीय और तृतीय विकार का द्वितीय विकार है जन्मानंतर भावी अस्तित्व तृतीय विकार है वृद्धि इन दोनों विकारों से रहित आत्मा है यह पुराण शब्द बता रहा शाश्वत शब्द ने बताया विपरिणाम और अपक्षय है रही हाँ। और न जाए ने बताया जन्म रहित है प्रथम विकार रहित है न मृत ने बताया अंतिम विकार रहित है इस प्रकार छह विकार आत्मा में नहीं है ये बता रहा है ये मंत्र न मृियते इसका उपादन कर किया जा रहा है चौथे पाद में न हन्यते अन्य माने इस दृष्टि से लिखते हैं कि यत एवं अतो न हन्यते यानी न हिंस्यते अन्य माने शस्त्रादि भी शरीर शरीरादि का शस्त्रादि से हनन होने पर भी आत्मा का हनन नहीं होता इसे समझाने के लिए दृष्टांत है तस्थोपि आकाशवद एव तस्थोपि इसमें तत्का अर्थ है शरीर यानी शस्त्रादि से हनन हो रहा है जिस शरीर का शरीरादि का उन शरीरादियों में स्थित होने पर भी आत्मा शस्त्रादि से हत नहीं होता कैसे नहीं हत होगा शरीरादि के हत होने पर कहते जैसे आकाशवत तो आका आ, शरीर में भी आकाश व्यापक होने से तो शरीर आदि के शस्त्र आदि से हट होने पर आका शस्त्र आदि से हट नहीं होता शरीर को छिन्न विच्छिन्न कर दिया तलवार आदि से तो आकाश छिन्न विच्छिन्न नहीं होता शरीर को यदि अग्नि से जला दिया गया तो शरीरस्थ आकाश नहीं जलता सूक्ष्म होने के कारण उसमें उपाधि के धर्मों का संश्लेष्ट नहीं होता आत्मा तो आकाश से भी सूक्ष्म है इसलिए उसकी उपाधिभूत शरीर आदि के हननादि का संबंध सूक्ष्म होने के कारण आत्मा के साथ नहीं होगा आत्मा शरीरादि के हननादि से अलिप्त ही रहेगा थोड़ी टीका है इसे देखिए यदि आत्मनो अन्यत ब्रह्म तत्र जन्मादि प्राप्ति अभाव अप्राप्त प्रतिषेध सियात तो हैं यदि आत्मनो अत ब्रह्म जिसको विकारों से रहित बताया जा रहा है आत्मा को उन जन्मादि विकारों से रहित तो आत्मा से अलग यदि ब्रह्म होगा भेदवादी जैसा कहते हैं ईश्वर से आत्मा वस्तुतः ही भिन्न है वेदांती को छोड़कर के बाकी आस्तिक जीव ब्रह्म का भेद ही मानते हैं न ब्रह्मात्मा ईक्य नहीं मानते तो योगी आदि के दृष्टि में आत्मा के जन्मादि विकारों से रहित होने से ब्रह्म का निर्विकारत्व सिद्ध तो नहीं होगा क्योंकि आत्मा तो ब्रह्म से अलग है ब्रह्म आत्मा से अलग है तो आत्मा जन्मादि विकारों से रहित निर्विकार होने से ब्रह्म निर्विकार हैं ये सिद्ध नहीं हो पाएगा यदि भेदवादी का मानना सही होगा तो और आत्मा के निर्विकारता से ब्रह्म भी निर्विकार यदि सिद्ध होता है तो मानना होगा कि ब्रह्म ही आत्मा है आत्मा और ब्रह्म का स्वाभाविक ऐक्य है यह सिद्ध होगा इस दृष्टि से यहां पर टीकाकार इस मंत्र का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए ये लिखते हैं कि यदि आत्मनो अन्यत तत्र प्राप्ती अप्राप्त सियाेध तो ब्रह्म आत्मा से अलग होने से तत्र जन्मादि ब्रह्मी जन्मादिप्राप्तिभा तो ब्रह्म में तो जन्मादि की प्राप्ति ही नहीं है और जन्मादि की प्राप्ति न होने से निषेध भी नहीं बनेगा न्याय है प्राप्तो सत्याम निषेध जिस निषेध का निषेध करना है जहां पर वहाँ पहले वो निषेध्य किसी प्रकार से प्राप्त होना चाहिए तब तो निषेध सार्थक होता है तो आत्मा से ब्रह्म भिन्न होगा तो ब्रह्म में तो जन्मादि प्राप्त ही नहीं है तो उसका निषेध जन्मादि का ब्रह्म में अप्राप्त प्रतिषेध हो जाएगा वह तो निरर्थक प्रतिषेध माना जाएगा तो कहते हैं कि तत्र जन्मादि प्राप्ति अभाव अप्राप्त प्रतिषेध अतो जन्मादि विप्रतिषेधे न ब्रह्म में जन्मादि निषेध करते हुए श्रुति ये बता रही है कि ब्रह्म आत्मा से अभिन्न है आत्मरूप ही है और आत्मा में जन्मादि विकारवान उपाधि के साथ आविद्यक तादात्म्य के कारण जन्मादि प्राप्त है और वो आत्मा ही ब्रह्म है तो इस प्रकार ब्रह्म में स्वतः जन्मादि न होने पर भी उसकी उपाधिभूत कार्यक्रम संघात के साथ अविद्यक तादात में होने से उस कार्यक्रम संघात के जन्मादि विकार ब्रह्म में भी प्राप्त होंगे उनका निषेध सार्थक होगा एक प्रकार से ब्रह्म में जन्मादि का विकार, जन्मादि विकारों का निषेध करते हुए श्रुति ये ज्ञापन कर रही है कि आत्मा ही ब्रह्म है आत्मा से भिन्न ब्रह्म नहीं है अतो जन्मादि प्रतिषेधे ब्रह्म ब्रह्म आत्म आत्मस्वरूपम एव उपदिशति तो जन्मादि प्रतिषेध करते हुए ब्रह्म का उपदेश करने वाली श्रुति ये बता रही है कि स्वरूप ही ब्रह्म है आत्मा से भिन्न ब्रह्म नहीं है शंका आत्मनो मरण विषय प्रश्न एक वचन होती इति तो नचिकेताने जो कार्यक्रम संघासे से अतिरिक्त आत्मा के विषय में लोक में संशय करके पहले कहा था ये यम प्रेते प्रेत विचिकित्सा मनुष्य कार्यक्रम संघासे से अतिरिक्त आत्मा के विषय में संशय हैं और संशय का कारण बताया था लोक में आत्मा के अस्तित्व नास्तित्व विषयक का दो विप्रतिपत्तियाँ विवाद नास्तिक लोग कहते हैं कार्यक्रम संज्ञा से अलग आत्मा नाम की कोई वस्तु है नहीं आस्तिक कहते हैं कि कार्यक्रम संज्ञा से अलग आत्मा हैं ये जो लोक में दो विवाद हैं इसके कारण ये संशय होता है कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त आत्मा के विषय में उसका निर्णय जरूरी है तो एक प्रकार से यहाँ पर आत्मा में आत्मा में अंतिम विकार मृत्यु का निषेध करते हुए श्रुति ने ये बताया कि कार्यक्रम संज्ञा से अलग आत्मा है कार्यक्रम संज्ञा से अलग आत्मा नहीं है ये जो नास्तिकों की मान्यता है भी प्रतिपत्ति है श्रुति ने उसे स्वीकार नहीं किया आत्मा में मृत्यु का निषेध करते हुए ये कहा कि कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त आत्मवस्तु हैं अस्तित्व को स्वीकार किया है नास्तित्व को नहीं हाँ अस्तित्व पक्ष ये स्रोत पक्ष है ये बता रहे हैं कि मरण मरणनताशंका नास्तित्व नास्तिशंका आत्मनो मरण अस्तिविधि एक भवति इति प्रतिवन ये समझना चाहिए हा हा हा दोनो दोनों, दोनों प्रश्न का उत्तर इसमें आ गया है अलग अलग दो प्रश्न ही नहीं है एक ही प्रश्न है अब हंता चेन चेन्मते हंतुम इन्नीसवें मंत्र का अवतरण है भाष्य में कि एवं भूतम अभी आत्मा शरीरात्मृष्टि शरीरमात्र आत्मदृष्टि कहा जाता है अज्ञानी को शरीर शरीरमात्र में आत्मदृष्टि जिसकी है जो शरीर को ही आत्मा समझ रहा है वह भ्रांत पुरुष एवं अपि आत्मान आत्मा यद्यपि जन्मादि विकारों से रहित तो निर्विकार ब्रह्म स्वरूप है ऐसा निर्विकार ब्रह्म स्वरूप आत्मा होता हुआ भी हननादि क्रियाजन्य फल का अनाश्रय होता हुआ भी न हन्यते हन्य माने शरीरे से बताया गया हनन क्रिया से जन्य फल का अनाश्रय आत्मा है आश्रय नहीं है अनाश्रय है ऐसा आत्मा होता हुआ भी तत्त्वज्ञ के दृष्टि में तो वैसा ही है लेकिन भ्रांत पुरुष यदि ओ, क्रिया तथा क्रियाफल का अनाश्रय भूत आत्मा को क्रिया तथा क्रियाफल का आश्रय रूप समझता है तो वह आत्मा के यथार्थ स्वरूप से अज्ञात ही है आत्मा का यथार्थ स्वरूप से ज्ञात नहीं है अज्ञात है ये यह यहाँ पर कह रहे हैं उसे अज्ञानी बता करके श्रुति निंदा कर रही है भ्रांत पुरुष की चेत मन्यते चेत मन मन्यते हतम ते हत उतो नीजानी तो ना तो, नायम हंती न हन्यते इस पर विचार हम लोग कल करते हैं। ओम सहनावतु सह सहवीर्यं भुन सह वीर कर्वा वह ओम नवधीतमस्तु शांति शांति शांति